श्री श्री श्री प्रसंग, देव देव का का में में अवस्थान, भक्तों भावुकता की वृद्धि कारण, के के संग के प्रभाव से तथा उनकी सेवा करने के फल स्वरूप भक्तों के हृदय में भक्ति विश्वास दिनों दिन बढ़ते रहने पर भी उनके मन की गति की एक विपरीत तथा विपत्ति मार्ग में जाने की संभावना होने लगी कठोर त्याग और कष्ट साध्य संयम के आदर्श की अपेक्षा सामूहिक भाव का उच्छ्वास ही इस समय उनके निकट अधिक प्रिय हो रहा था वे इस समय यह नहीं समझ पा रहे थे कि मूल में त्याग और संयम न रहने से इस प्रकार के भाव भावोच्छ्वास धर्ममूलक होने पर भी मनुष्य को काम क्रोध आदि रिपुव के साथ संग्राम में विजय होने की शक्ति नहीं दे सकती और ऐसा होने के कारण अनेक हैं। एक एक करके उपस्थित हुए थे आरंभ में सहज या सुख करपथ और और विषय का का करना ही मनुष्य स्वभाव है। इसी कारण से प्रारंभ करने पर भी वह संसार ईश्वर अथवा भोग और त्याग दोनों की रक्षा करके चलना चाहता है कोई कोई भाग्यवान व्यक्ति ही इन दोनों को आलोक और अंधकार की तरह विपरीत धर्मयुक्त समझ सकते हैं और इस पर के लिए सर्व सर्वस्वत्याग रूप आदर्श को काटे छाटे और घटाए बिना इन दोनों का सामंजस्य होना संभव नहीं है यह समझकर भ्रम में नहीं गिरते इस प्रकार से दोनों दिशाओं की रक्षा करते हुए जो लोग चलना चाहते हैं वे बस यह समझकर कि त्यागादर्श की ओर इतना अग्रसर होना ही पर्याप्त है एक प्रकार से सीमा का निर्देश कर सदा के लिए संसार में लंगर डाल बैठते हैं श्री राम कृष्णदेव इसीलिए अपने सामने किसी नवागत व्यक्ति के उपस्थित होते ही उसकी परीक्षा करते थे कि वह कहीं उसी तरह लंगर डाले निश्चिंत होकर तो नहीं बैठा है और यदि वैसा किया है तो यह जान लेने पर ईश्वर के लिए सर्वस्व त्याग रूप आदर्श में से जितना अंश वह ले सकता है केवल उतना ही उसके सामने प्रकट करते थे अतः दिखाई पड़ता था कि अधिकारी भेद से उनके उपदेश विभिन्न प्रकार के होते थे इसी प्रकार गृहस्थ तथा युवक भक्तों को भी साधन के के संबंध में विभिन्न प्रकार उपदेश देते थे। सर्व को उपदेश देते समय वे कहते थे कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन तथा नारदीय भक्ति श्रेष्ठ है साधारण मनुष्यों में उस समय धर्म और शास्त्र चर्चा का इतना लोप हो गया था नारदी भक्ति का अर्थ सौ में एक आदमी भी समझता था या नहीं संदेह है उसमें भी ईश्वर प्रेम में सर्वस्व त्याग का उपदेश है यह, यह अनुभवहीन भक्त अपनी दुर्बल प्रकृतिवश समय समय पर संसार और धर्म दोनों को कायम रखने के भ्रम में गिरते थे तथा सुख कर भावुकता की वृद्धि को ही धर्मलाभ का अंतिम ध्येय समझ लेते थे फिर भक्तों के भ्रम में गिरने का एक कारण यह भी प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण देव का कठोर संयम तथा तपस्या आदि हमारे उनके समीप जाने के पहले से ही अनुष्ठित हुए थे और इस कारण उनकी अलौकिक भावुकता किस सुदृढ़ भित्ति के ऊपर प्रतिष्ठित है यह भक्तगण देख नहीं सके थे और इस प्रसंग का अंतिम कारण तभी उपस्थित हुआ जब गिरीश चंद्र श्री रामकृष्ण देव का आश्रय लाभ कर उन्हें युगावतार मानकर हृदयोल्लास से सर्वसाधारण के सामने यह बात जोर शोर से कहने फिरते फिर लग, फिरने लगे श्री रामकृष्णदेव के संबंध में ऐसी धारणा पहले से ही अनेक भक्तों के हृदय में विद्यमान थी परंतु श्री रामकृष्ण देव का निषेध मानकर वे उस विषय को हृदय में ही छिपाए रखे थे कारण श्री रामकृष्ण देव सदैव यही कहते आए थे कि उनके देहावसान के थोड़े दिन पहले ही अनेक व्यक्ति उन्हें ईश्वरावतार के रूप से जान सकेंगे चंद्र के मन का का गठन भिन्न प्रकार का था। उन्होंने कुकर्म या सुकर्म जो कुछ किया जीवन भर कभी छिपाकर नहीं कर सके इसलिए उस संबंध में भी श्री रामकृष्ण देव का निषेध मानकर वे चल नहीं सके उनकी तीब्र बुद्धि ऊंच नीच घटनाओं से पूर्ण विचित्र जीवन तथा हृदय के असीम उत्साह और विश्वास ने उन्हें श्री रामकृष्ण कर करने में सहायता दी है, उसे भूलकर अब स्वयं वे जिस प्रकार कर रहे हैं उसी प्रकार करने के लिए सबको मुक्त कंठ से बुलाने लगे फलस्वरूप आंतरिकता के बदले लोगों ने केवल मौखिक रूप से यह समझना प्रारंभ कर दिया कि उन्होंने अपना बकलमा गुरु को दे दिया है आत्मसमर्पण किया है आदि आदि और इस प्रकार साधन भजन त्याग वैराग्य तपस्या आदि की आवश्यकता की उपेक्षा कर यह समझने लगे कि उन्होंने धर्म लाभ वस्तु को सुख साध्य कर लिया है वैसे श्री रामकृष्ण देव के प्रति गिरीश चंद्र का असीम प्रेम इस प्रकार के प्रचार मार्ग में विघ्न डाल सकता था किंतु गिरीश की बुद्धि ने उन्हें समझा दिया कि योगों की धर्मग्लानी दूर कर अभिनव धर्म के प्रवर्तन के लिए जिनका शरीर धारण हुआ है और त्रिताप से तापित जीवों को आश्रय देने के लिए ही जो जन्म जरा दुख कष्ट आदि को स्वेच्छा से वहन कर रहे हैं अभीष्ट कार्य समाप्त होने के पहले उनका देहावसान होना कभी संभव नहीं है अतः लोग श्री रामकृष्ण देव का आश्रय लाभ करके उनकी तरह शांति और दिव्य उल्लास के अधिकारी होंगे इसीलिए वे उन्हें बुला रहे हैं इसमें दोस्त कुछ भी नहीं है